ओम सहनो भुनक्तु सह नव सहनौ भुन सह वीर कर्वा वह तेजस्वीन मेद्ष शांति शांति हाँ जी पूछना तो नहीं है चले आगे गुण धर्म्यात न कर्मणाम कर्मा, इसका सूत्रार्थ बताना दया जी गुण वैधर्म्यात् न कर्मणाम कर्मा गुना धर्म्यात सूत्र ना कर्म देखिए ना क्या कहना चाह रहे तो कर्म से कर्म उत्पन्न नहीं होता कर्म कर्म से उत्पन्न नहीं होता क्या कहना क्या चाहते तैयारी नहीं करते हैं क्या तैयारी किया आपने हाँ ये बताइए ना क्यों नहीं किया तैयारी तो करना चाहिए ये कोई हेतु नहीं है हाँ जी जी धर्म्यात न ना कर्मनाम कर्म। अनेक कर्म कर्म मिलकर के एक उत्पन्न नहीं करते जिस प्रकार क्योंकि आ, क्योंकि आ, क्योंकि कर्म का स्वभाव में, में होने। ठीक है आ, जी सूत्र पचीस्वे सूत्रे दिवत्व प्रभृत संख्या कश्यप जी सूत्रार्थ सूत्र सूत्रार्थ कार्य द्रव्यो में होते, है। होते, हैं। आ, होते हैं हाँ ये कैसे के द्रव्यों के तो कार्य होते हैं द्रव्यों के तो कार्य होते हैं लेकिन कैसे होते हैं सूत्रार्थ जैसे तो बाद में आएगा उदाहरण सूत्रार्थ नहीं थोड़ा सूत्रार्थ में अपूर्णता है हाँ जीत संयोग विभाग जी ये कार्य के असमिक्रवी के कारण कार्य द्रवी के असमवा कारण होते हैं, होते हैं। है, जो संयोग विभाग है कोई कार्य उत्पन्न होता तो है कार्य असम कारण है हाँ जी आप बताइए सूत्र का संयोग विभाग अनेक का सामान्य कार्य है हाँ ये द्वित्वादि संख्याए और पृथक संयोग विभाग जो है अनेक द्रव्यों के कार्य होते हैं ठीक है जी अनेक द्रव्यों के कार्य होते हैं यानी द्वित्व जो संख्या है ये अनेक द्रव्य का एक कार्य है कार्य गुण है यानी ये सब गुण है तो अनेक द्रव्यों के ये कार्य गुण है ये इसका अभिप्राय है सूत्रार्थ पूछा तो है। अनेक द्रव्य नहीं बोले द्रव्यो के कार्य होते द्रव्यों के कार्य होते तो द्रव्यों के कार्य होते में, तो में ये अर्थ स्पष्ट नहीं होता है कि अनेकों के होते हैं द्रव्यों के होते मतलब है जैसे आ, <गेंग> के के कार्य कार्य होते हैं अनेक <गेंग> नहीं नहीं नहीं द्रव्यों के कार्य होते में ये होता है कि पृथक संयोग विभाग द्वित्व ये तो बहुत सारे हैं ना तो द्रव्यो के होते हैं द्रव्यो के होते हैं द्रव्यो के कार्य होते द्रव्यों के कार्य होते हैं तो इस द्रव्यों के कार्य होते में एक एक के एक एक भी हो सकता है स्पष्ट नहीं है ना आपके द्रव्यों के होते हैं इसमें अनेक द्रव्यों के होते हैं का मतलब है एक संख्या के अनेक द्रव्य होते हैं ये स्पष्ट अर्थ आता है आपने नहीं कैसे होते हैं का मतलब है ये मतलब कैसे ये होते है अनेकों के होते मतलब अनेक द्रव्य मिलकर के संख्या को उत्पन्न करते हैं द्वितीय संख्या को उत्पन्न करते हैं ऐसे अनेक द्रव्य मिलकर के संयोग को उत्पन्न करते हैं अनेक द्रव्य मिलकर के पृथक को उत्पन्न करते हैं और विभाग को उत्पन्न करते हैं। ऐसे तो तो कैसे होते हैं उसका ऊपर तो ये क्या? कि नहीं वो मेरा प्रश्न ये मेरा अभिप्राय ये नहीं था कि कोई कारण पूछना है असमवाय कारण समवाय कारण निमित्त कारण पूछना मेरा अभिप्राय नहीं है मतलब ये कार्य किस रूप में होते हैं तो अनेक द्रव्य मिलकर के उत्पन्न करते हैं इस रूप में मेरा प्रश्न है क्योंकि सूत्र उसी प्रकार का है असमवा सामान्य कार्य कर्म न विद्यते कौन बताएंगे हाँ जी कर्म कर्म कर्म को को एक करते अन्य में ठीक है इसके आगे पाठ चलेगा ना कर्मणस्तु भवति गुणस्य से भवति न वा कथ्यते कर्मनस्तु द्रव्यारंभकत्व नवती कर्म तो द्रव्य को आरंभ नहीं करता है कर्म द्रव्य को उत्पन्न नहीं करता है गुण से भवति नावा जैसे कर्म द्रव्य को आरंभ नहीं करते है, करता है तो क्या गुण भी द्रव्य को आरंभ करता है अथवा नहीं है ये प्रश्न है प्रश्न स्पष्ट हो गए तो उत्तर सरल है बोलिए संयोगा द्रव्यम हाँ गुण जो है द्रव्य को आरंभ करते हैं ये इसका उत्तर है तो उत्तर दिया है संयोगान द्रव्य बहुनाम संयोगा द्रव्यम एकम सामान्य कार्य बहुत सारे संयोगों का संयोगों का एक सामान्य कार्य द्रव्य होता है यथा उदाहरण दे रहे हैं तंतुगत संयोगा पट कार्यम एकम द्रव्यम सामान्य तंतुओं में स्थित जो संयोग हैं उन संयोगों का पट जो है एक कार्य द्रव्य के रूप में होता है पार्थिवादी अणु संयोगान पृथिव्यादि स्थूलम द्रव्यम सामान्यम कार्यम बहुती और पार्थिवादी जो अणु है परमाणु है उनका जो संयोग होता है पृथ्वी आदि यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन पंचमा भूतों का जो संयोग है उनके संयोग से पृथ्वी ये जो दिखने वाली पृथ्वी है दिखने वाला जल है ये स्थूल द्रव्य उनके सामान्य कार्य है हाँ जी बोलिए संयोग नाम हाँ जी अनेक संयोग द्रव्य। क्या मतलब संयोग का नाम से अनेक संयोग लेंगे। द्रभ्या द्रभ्या का पटह तंतुगत संयोगा पट सामान्य द्रव्यू में संयोगान एकम्मे बहुत सारे संयोगों का एक द्रव्य मतलब आप न्याय दर्शन की के पूछना चाहते हैं नहीं है जी प्रश्न अनेक शब्द नहीं बोला था यहाँ पर घटाना अच्छा अच्छा अच्छा अनेक ही लेंगे तो मतलब की एक संयोग से द्रव्य हुआ तो द्रव्य उसका नहीं माना जाए। क्या एक संयोग से ही उत्पन्न होता है नहीं मतलब वो अगर आप किसी की विवक्षा यह हो कि दो दो धागों को मिलाएंगे तो एक कार्य द्रव्य उत्पन्न होता है अगर उस किसी के ऐसी विवक्षा हो तो हो सकता है उसमें क्या आपत्ति है नहीं ऐसा कोई नियम नहीं बना रहे है यहाँ पर अगर पट को लेंगे तो पट जो है अनेक ही होंगे दो धागों का तो होगा नहीं वहाँ पर वस्त्र कहेंगे तो वस्त्र तो अनेक तंतवों में ही होगा ना संयोग तंतुगत संयोगानाम तंतुओं में जो संयोग है उन संयोग उस संयोग से कार्यद्रव्य उत्पन्न होता है तंतुओं में जो संयोग नहीं एक हो का मतलब संयोग जो है सभी क्या कहते हैं सभी तंतुओं का वहां संयोग एक हुआ है सभी तंतु मिलकर के युक्त तो हो गए एक तो वहां एक ही संयोग है वो उस एक संयोग से कार्य द्रव्य उत्पन्न हो गया अलग अलग संयोग मानेंगे तो फिर वो न्याय दर्शन में जाना पड़ेगा फिर वो वो अलग अलग संयोग वो संयोग नहीं कहना चाह रहे वो मैं जान रहा हूं आप जो आगे इसके आगे पूछना चाहेंगे यहाँ तो केवल सभी तंत्रों को मिला दिया तो एक संयोग गुण उत्पन्न हुआ वहां पर और वो एक संयोग गुण सभी द्रव्यो में रहता है वो उस संयोग से एक कार्य उत्पन्न होता है ये इसका अभिप्राय ये है बहु बहु शब्द कहां पर है यहाँ बहु नाम द्रव्य में एक तो बहुत सारे संयोग बहुत सारे संयोग का मतलब है बहुत सारे तत्वों का संयोग ये है बहुत सारे द्रव्यों का जो संयोग है वो है हाँ संयोगान ठीक है मैं मान रहा हूं यहाँ संयोगान बहु नाम संयोगान का अभिप्राय है बहुत सारे द्रव्यों का संयोग ऐसा अर्थ लेना है द्रव्य द्रव्य होता है वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, है। क्योंकि देखिए ऐसा होता है गुणों गुणों को जब बोल रहे हैं तो द्रव्य का ग्रहण होता है वहाँ पर द्रव्य द्रव्य द्रव्य को तो बताना चाह रहे कि कि संयोग से से गुण उत्पन्न होता है नहीं ऐसा है उस पर कैसे संयोग पहले बात को समझने का प्रयत्न करो बहुत सारे संयोग का मतलब है बहुत सारे कारण द्रव्यों के संयोग से एक कार्य द्रव्य रूपी एक कार्य उत्पन्न होता है ये इसका यह बहुनाम बहुनाम है है बहु बहु अर्थ लेना है। वक्ता का अभिप्राय लीजिएगा आप केवल शब्दों को पकड़ के नहीं बैठ सकते यहाँ वक्ता ये नहीं कहना चाहते हैं कि केवल गुणों के, के संयोग से द्रव्य को उत्पत्ति होती तो है एक कार्य उत्पन्न बहुत सारे अवयवों में जो संयोग हुआ है उस संयोग से एक कार्यद्रव्य उत्पन्न होता है अभी जो बोला बहु बहुनाम बहु नाम, नाम संयोगान तो आप तो क्या कहना चाहते हैं मतलब कार्य द्रव्य द्रव कैसे उत्पन्न होता है आप एक बताओ होता, होता है दोषयोग से भी हो सकता है और ये, जो ये तो केवल ये पट द्रव्य को यानी उदाहरण को ध्यान में रख करके बहुत सारे संयोग बता रहे हैं अगर आप ये कहना चाहते हैं दो दो अर्धगोले हैं उनका दो पदार्थों का संयोग भी होता है तो एक गोला उत्पन्न होता है वो तो बता ही चुके हैं पहले यहाँ अभिप्राय ये नहीं है वक्ता का कि बहुत सारे संयोग होने पर ही कार्य द्रव्य उत्पन्न होता है दो दो पदार्थ दो अवयों में संयोग होने पर कार्य द्रव्य उत्पन्न नहीं होता है ये नहीं कहना चाह रहे अभिप्राय इसका एक सामान्य कथन है बहुत सारे संयोग होने पर एक द्रव्य उत्पन्न होता है जैसे कि तंतुगत संयोगों के कारण से पटकारी द्रव्य उत्पन्न होता है ये इसका अभिप्राय है तो वक्ता का इतना ही अभिप्राय है ये, एक, ये नहीं ये सिद्धांत नहीं स्थापित करना चाहते हैं कि दो द्रव्यों में संयोग नहीं होता है समान रूप से कार्य बनता है इन इन सब अवयवों को मिलाने पर समान रूप से कार्य द्रव्य उत्पन्न होता है ऐसा ही समान रूप का मतलब है एक सामान्य नियम है सब सब द्रव्य का मिलेंगे तो एक कार्य उत्पन्न होता है जहां भी ऐसे सब कारण मिलते हैं तो वहां कार्य उत्पन्न होता है ये समानता ठीक है हाँ जी सूत्रार्थ अनेक कार्य अनेक कारण द्रव्यों में संयोग होने से कार्य द्रव्य उत्पन्न होता है अनेक कारणों में अनेक कारण अनेक कारण द्रव्यों में संयोग होने पर कार्य द्रव्य उत्पन्न होता है और ऐसा भी अर्थ कर सकते अनेक संयोगों अनेक संयोगों का कार्य द्रव्य उत्पन्न होता है ऐसा भी अर्थ कर सकते हा जी हाँ उसी से भी निकल जाएगा मतलब इस तरह भी लिख सकते अगला सूत्र है केशांचित गुणा नाम गुण सामान्य कार्य बहुत दर्शेती आचार्यः कुछ गुणों का यानी कुछ गुण मिलकर के एक सामान्य कार्य गुण को उत्पन्न करते हैं ऐसा आचार्य दर्शाते हैं मतलब कुछ रू, कुछ गुण मिलकर के एक कार्य गुण को उत्पन्न करते हैं सूत्र बोलिएगा रूपाणाम रूपा रूपम बस ये रूपाणाम रूपम सामान्यम कार्यम होती ऐसा कुछ गुणों का सामान्य गुण कार्य होता है शब्दार्थ तो ये है कुछ गुणों का सामान्य कार्य गुण होता है ऐसा आचार्य दर्शाते हैं ठीक है अवयव द्रव्यस्थ रूपाणाम नील लोहितादीना अवयवी अवयवीस्थ रूपम तथा भूत सामान्य कार्य बोति अवयव द्रव्यस्थ रूपाण अवयव द्रव्यों में जो रूप है उन रूपों का कैसे कैसे रूप हो सकते हैं नील नीला लोहित लाल आदि से श्वेत जो भी कलर हो सकते हैं वो सारे अवयवीस्थ रूपम जो कि अवयवी में कार्यद्रव्य में जो रूप आता है तथा तथाभूतम सामान्यम कार्यम बहुति अवैवी के रूप में वो सामान्य कार्य उत्पन्न होता है द्रव्यगुणयो गुण यो सजातीय आरंभकत्व साधर्म्यम द्रव्य और गुण में अपने समान जाति वाले को उत्पन्न करना उनका साधर्म्य है पहले बता चुके हैं द्रव्याणी द्रव्यांतरम आरंभनते गुणाश्च गुणांतरम आरंभनते द्रव्य द्रव्यों को उत्पन्न करते, गुन करते हैं और गुण गुणों को उत्पन्न करते हैं इति पूर्वोक्तत्वात् पहले कहा गया होने से अत्र कथने यहाँ पर रूपों से रूप की उत्पत्ति के कथन में कल उभर रूप रस गंध स्पर्शस्क द्रवत्वादीना ग्रहण रूपों से रूप का कथन करने में उभयत्र दोनों स्थितियों में खलु उभयत्र यानी रूप से रूप उत्पन्न होता है रस से रस उत्पन्न होता है गंध से गंध उत्पन्न होता है स्पर्श से स्पर्श स्नेह से स्नेह ऐसे इनका, इनका, इनका सांसिधिक द्रवत्वादी नाम सांसिधिक द्रवत्व का मतलब स्वाभाविक द्रव द्रव से द्रव की उत्पत्ति स्वाभाविक इसलिए पड़ा है कि एक अस्वाभाविक द्रवत्व भी होता है यानी जैसे लोहे को पिघाल देते हो तो द्रव में आ जाता है पर उसका स्वभाव नहीं है अग्नि के संयोग से वो द्रवत्व में आ रहा है और एक स्वाभाविक द्रव जो है जैसे पानी स्वाभाविक द्रव है ऐसा तो जो स्वाभाविक द्रव है उससे भी अगला कार्य उत्पन्न होता है अभी देखता हूं खलु उभयत्र उभयत्र का मतलब है नहीं कल उभयत्र यहाँ सूत्र यहाँ पर द्रव्य आ, आ, रूप से रूप ये तो है ही ये गंध से रस से रस गंध से गंध स्पर्श से, गंद से, गंद से गंद ये तो है ही और वैसे उभयत्र से द्रव्य गुणों को कहना चाहते होंगे द्रव्यगुणों को कहना चाहते हैं क्योंकि द्रव्य सजाती सजा आरंभकत्व साध्य जो बताए ना तो द्रव्यों में उभयत्र द्रव्य और गुणों में जैसे गुण गुणों को और द्रव्य द्रव्यों को ये कहना चाहते हैं वैसे यहाँ उभयत्र कहने की जरूरत नहीं है रूपानाम रूपम इति कथने कलु रूप रसगंध स्पर्श स्ने सांसिधिक द्रवत्वादी नाम अपनी ग्रहणम कर्तव्य कहने से पर्याप्त होता है चाहते हैं, है, तो से नहीं लेना, से भी आ जाएंगे, एक सूत्र इसको ले रहे हैं, एक सूत्र हो सकता है पीछे का ले रहे हैं इसका दोनों सूत्र जा रहे हैं दोनों सूत्र में पिछले सूत्र से क्या लेना है पर? इस पीछे नहीं वो तो वो तो गुणाश्च गुणांतरम जो है ना द्रव्य गुण योह सजाति आरम्भकत्म साधर्म द्रव्याणी द्रव्यांतर आरम्भ बनते गुणांतरम आरम्भ ये तो उसकी व्याख्या हो गई उभयत्र से या तो द्रव्य दोनों के ले लीजिएगा उभयत्र द्रव्यों में भी ऐसा होता है गुणों में भी ऐसा होता है एक तो ये अर्थ ले लीजियेगा नहीं तो ये उभयत्र कहने की आवश्यकता नहीं बस रूप रूप रूप को ग्रहण करता है रूपों से रूप उत्पन्न होता है इस सूत्र से बाकी गुणों में भी ग्रहण कर लेना चाहिए बस इतना ही है लेना है उबयत्र शब्द की ये तो है ये तो कह ही रहे खुद लेकिन उभयत्र से दोनों जगह पर कह रहे ना वो दोनों कौन है एक ऐसा है इसका केवल ये है उभयत्र शब्द से द्रव्य गुणों को ग्रहण भी कर सकते हैं अगर उभयत्र का अर्थ लेंगे तो वहाँ द्रव्य गुण को ग्रहण करना चाहिए नहीं तो उभयत्र की आवश्यकता नहीं है बस रूपान रूप कथने अन्य गुणा नहनम सियात बस इतना लेना चाहिए ये मैं कहना चाह रहा हूँ सूत्रार्थ लिख लीजिएगा अनेक रूप मिलकर के एक कार्य रूप को उत्पन्न करते हैं हां तो वो तो अपने आप आ, सिद्ध हो जाएगा अनेक रूप मिलकर के एक कार्य रूप उत्पन्न होता है ठीक है गुणानाम कर्म अपि सामान्य कार्य भवति। गुणों का कर्म भी एक सामान्य कार्य होता है यानी गुण भी कर्म को उत्पन्न करते हैं बोलिए गुरुत्व, गुरुत्व प्रयत्न, प्रयत्न, प्रयत्न संयोगा उत्क्षेपणम गुरुत्व तो द्रव्य से आत्म प्रयत्न गुरुवता लोष्टादीना और संयोग इन तीनों से इन तीनों का ऊर्धे लोष्टगत में भवति साहपन होता है गुरुत्व प्रयत्न और संयोग इन तीनों से उत्क्षेपण कर्म होता है कैसे होता है तो कहते हैं लोष्ट गम कर्म किसी ढेले को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो उसमें जो कर्म हो रहा है वो इन तीनों का सामान्य कार्य है यानी गुरुत्व के कारण से प्रयत्न के कारण से संयोग के कारण से उत्क्षेपण कर्म हुआ तो ये तीनों उत्क्षेपण कर्म को उत्पन्न करते हैं अत्र आत्मप्रयत्नो आत्मयत्नोंमितकारण आत्मा का जो प्रयत्न है वो निमित्तकार गुरुत्व द्रव्य लोष्टादी समवायि कारण गुरुत्वाला जो द्रव्य है ढेला वो समवायि कारण है उत्षेपन कर्म का लोष्टादी क्या गुरुत्व लोष्टादीना सह अस्त संयोग असमवायि कारण और लोष्ट में रहने वाले यानी ढेले में रहने वाला जो गुरुत्वुण है वह और हाथ और ढेले का जो संयोग है ये गुरुत्व और संयोग यह असमवाय कारण है तथा अवक्षेपण गुरुत्वम अवक्षेपन में ये जो गुरुत्व है और अस्था शैतिल्य रूप प्रयत्न और प्रयत्न को कर्म के रूप में ये ले रहे हैं वैसे इसको गुरुत्वम अस्था शैतिल्य रूप हस्त शैथिल्य रूप का मतलब है विभाग हाथ का जो विभाग होता है ना वो विभाग जैसे ढेले के ऊपर करेंगे तो हाथ का और ढेले का विभाग होता है तो ये है गुरुत्व और भारीपन और हाथ और उस ढेले का जो शिथिल रूप प्रयत्न है या प्रयत्न ना लेकर के विभाग लेना चाहिए हस्त विभागा हस्तशैथिल्य रूप जो कहा ना यहां हस्त विभागा लेना चाहिए ठीक है और ये असमवाय कारण होते हैं और प्रयत्न को निमित्त कारणम कहना चाहिए क्योंकि प्रयत्नश्च असम कारणम प्रयत्न को भी असमवाय कारण में ले रहे हैं तो प्रयत्न को समवाय कार अपने निमित्त कारण में लेना चाहिए हाजी कहां पर लिखा है ऊपर तो वो तो ओ, पहले कर्म में विभाग में जी गुरुत्वम सह अस्त हाजी गुरुत्वि अवक्षेपन की बात है नीचे गिराने में अवक्षेपन में गुरुत्व और अस्त शैतिल्य रूप विभाग अस्त शैतल्य रूप के स्थान में अस्त विभागा होना चाहिए यहां पर गुरुत्व और अस्त विभाग यह असमवाय कारण है और प्रयत्न जो है वो निमित्त कारण है ऐसा होना चाहिए उत्प्रेक्षम ऐसा समझ लेना चाहिए कहां से गुरुत्व तो द्रव्य गुरुत्वम गुरुत्व गुरुत्व वाले द्रव्य का जो गुरुत्व गुण है यानी भारी वाले द्रव्य में भारीपन है और आत्म प्रयत्न आत्मा का प्रयत्न है और भारी द्रव्य में भारी द्रव्य वाले ढेले आदि के साथ में जो हाथ का संयोग है इति इन तीनों का किन तीनों का गुरुत्व प्रयत्न और संयोग हस्त संयोग इन तीनों का त्रयानाम इन तीनों का ऊर्धेपणम ऊपर जाने वाले जो कर्म है जो कि लोष्ट गतम कर्म जो ढेले में जो कर्म हो रहा है इस कर्म में सामान्य कार्यम बहुत इस कार्य का वो सामान्य कारण होते हैं यानी ये तीनों मिलकर के इस कर्म को समान रूप से उत्पन्न करते हैं अब अत्र इस ऊर्ध्क्षेपन में उत्षेपण रूपी कर्म में आत्म प्रयत्नों निमित्त कारणम आत्मा का जो प्रयत्न निमित्त कारण होगा और गुरुत्व द्रव्यम भारी जो द्रव्य है जो कि ढेला आदि वह समवाई कारण है कर्म का और ढेले में रहने वाला जो गुरुत्व है और ढेले के साथ में हाथ का जो संयोग है यह असमवाय कारण है यहां तक हो गया अब तथा अवक्षेपने अवक्षेपन कर्म में क्या क्या कारण बनते हैं उन कारणों को बता रहे गुरुत्वम और हस्त विभाग लिख लीजिएगा गुरुत्वम के के बाद में अस्त शैथिल्य रूप प्रयत्न जो लिखा है ना इसके स्थान पे आपको लिखना है हस्त गुरुत्वम असमवाई कारणम ऐसा लिख लीजिएगा प्रयत्न तो अलग रखिएगा ना तो तो रूप विभाग मतलब आपको आया नागरिक मैं यही तो कह रहा हूँ गुरुत्व गुरुत्वम विभाग असमवाई कारण ऐसा लिख लीजिएगा सबको के रूप, रूप विभाग वैसे अस्त शैतिल्य रूप शैथिल्य रूप जो है यह प्रयत्न के विशेषण के रूप में यहाँ लिखा है लेखक ने हस्त शैथिल्य रूप प्रयत्नश्च असम कारणम ये गलत लिखा है ना तो इसके शैथिल्य रूप को हटा करके पूरा गुरुत्वम अस्त विभाग असमवाय कारणम ऐसा लिख लीजिएगा गुरुत्वम हस्त विभाग असमवाय कारणम प्रयत्न निमित्तम निमित्त कारणम्म बोलते विशेषण अस्त शैथिल्य रूप, रूप प्रयत्न चकार जो है गुरुत्व के कारण से गुरुत्व अस्त शैतिल्य रूप प्रयत्नश्च गुरुत्व और अस्त शैथिल्य रूप प्रयत्न ये दोनों असमवाय कारणम ऐसा लिख रहे हैं यह गलत हो गया ठीक है तो यहां पर आपको लिखना क्या है गुरुत्वम अस्त विभाग गुरुत्वम अस्त विभाग असमवाय कारणम प्रयत्न निमित्त कारणम इतिप्रेक्षम ऐसा सोच लेना चाहिए ऐसा समझ लेना चाहिए पकड़ में आ गया सूत्रार्थ इसमें तीन थक्ष अवक्षेपन कर्म में अवक्षेपन जो कर्म हो रहा है उस कर्म में तीन कारणों को बताएं गुरुत्व को अस्थ विभाग को असमवाय कारण बताया ठीक है और प्रयत्न को निमित्त कारण बताया और जो अवक्षेपन जो कर्म हुआ है अवक्षेपन लोस्ट भारी द्रव्य जो है उस द्रव्य का समवाय कारण है मतलब उस कर्म का समवाय कारण जो है द्रव्य है वो द्रव्य को तो पता ही नहीं पर लेकिन आप कर सकते हैं ठीक है सूत्रार्थ गुरुत्व प्रयत्न संयोगा उत्क्षेपन गुरुत्व प्रयत्न और संयोग हाँ जी लिखा है गुरुत्व प्रयत्न और संयोग इन तीनों का सामान्य कर्म उत्पण वा अवक्षेपन होता है कर्म उत्षेपण और अवक्षेपण होता है अगला सूत्र देखिएगा कर्म नाम अपनी सामान्यम कार्यम काचित भवति इति उच्यते कहते हैं कर्म नाम अपनी कार्य कर्मों का भी एक सामान्य कार्य काचित कोई गुण व्यक्ति होती है मतलब कोई कोई गुण कर्मों का भी कार्य होता है ये इसका अभिप्राय है कोई कोई गुण कर्मों का कार्य होता है क्या मना कहा किया संयोग विभाग तो होते हैं ना कोई कोई मतलब यहां हर हर, हर गुण नहीं है कोई कोई गुण कर्मों का कार्य होता है ये इसका मतलब हाँ जी हाँ जी संयोग विभाग आश्चर्य कर्म कर्मों का सामान्य कार्य संयोग विभाग होते हैं जी जी, तो नहीं संयोग विभागाश्च कर्म संयोग और विभाग कर्मों के कार्य होते हैं इसमें क्या कहना चाहते हैं नहीं ऐसा यहाँ कोई जरूरी नहीं केवल कर्म का प्रसंग चल रहा है कर्म को बताना चाहते हैं यहाँ पर कर्मनाम नाम द्रव्यो हो, हाँ जी कर्म नाम दर्मण बहुना कर्म नाम संयोगो विभाग चकारत वेग नहीं, नहीं। इसमें काटा है मैंने इन्होंने तो लिखा है मैंने इसको काटा है निश्चे? क्या बीसवें सूत्र में क्या नहीं एक मिनट मैं इसको क्यों काटा है इसको मैं देखता हूं ना मैं हाँ मैंने यहाँ टिप्पणी दिया है क्योंकि अनेक कर्म वेग को उत्पन्न नहीं करते मतलब कहना कर्मनाम है ना कर्म नाम है ना कर्म नाम दर्मो बहुना व कर्म नाम संयोगो विभाग विभाग संयोग संयोगो विभाग गुण कार्य सामान्य ऐसा ये इसका हिंदी में ये योग दो कर्म हा? और बहुत सारे कर्म ये संयोग को उत्पन्न करते हैं और विभाग को उत्पन्न करते हैं क्योंकि बहुत सारे कर्म एक वेक उत्पन्न नहीं करते जी सारे कर्म नहीं। एक संयोग उत्पन्न तो बिन्द उत्पन करेंगे कैसे ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा है भिन्न भिन्न संयोग को भले उत्पन्न कर सकते होंगे एक कर्म से एक कर्म होगा किसी द्रव्य के साथ संयोग हो जाएगा ठीक है और दो मिलकर के इधर से एक कर्म हो रहा है इधर से एक कर्म हो रहा है मान लीजिए आप एक एक व्यक्ति यहां पर खड़ा है और इधर से एक व्यक्ति आया इधर से एक व्यक्ति आया और दोनों मिल गए तो वह एक संयोग उत्पन्न हुआ है वो दोनों मिलकर के एक संयोग उत्पन्न कर रहे हैं जैसे बहुत सारे तंत्रों में कर्म हो रहा है ना बहुत सारे तंत्रों में कर्म हो रहा है तो एक संयोग गुण उत्पन्न हुआ है बहुत सारे तंत्रों में कर्म होने पर यहाँ एक संयोग गुण उत्पन्न हुआ है जिससे एक पट उत्पन्न होता है ऐसे बहुत सारे मिट्टी के अवयों में कर्म हो गया तब एक घड़ा उत्पन्न होता है इसका इस बात को कहना चाह रहे हैं इस तरह बहुत सारे कर्म मिलकर के एक संयोग गुण को उत्पन्न करते हैं ऐसे एक विभाग को उत्पन्न करते हैं पर वेग को ऐसा नहीं बहुत सारे कर्म मिलकर के एक वेग को उत्पन्न नहीं करते क्योंकि एक कर्म से एक वेग उत्पन्न होता है इसलिए यहाँ वेग को नहीं लेना चाहिए ये मैंने टिप्पणी लिखा है यहाँ पर देखिए बात यह है कि ये जो विभाग हो रहा है ना बहुत सारे कर्म होने पर विभाग होगा बहुत सारे कर्म होने पर संयोग होगा पर बहुत सारे कर्म होने पर एक वेग उत्पन्न होता तो ऐसा नहीं है मैं ये कहना चाह रहा हूँ हमेशा जब वेग उत्पन्न होगा एक कर्म से ही वेग उत्पन्न होता है अनेक कर्म मिलकर के एक वेग को उत्पन्न नहीं हो करते हैं ये, ये कहना चाह रहा हूँ पहले इस बात को समझ लो एक उनकी बात पूरी होने दीजिएगा विभाग मतलब भी नहीं हो रहा है वहाँ पर तो हम उसको उस तरह से समझना चाह रहे हैं की अनेक होकर उसको में हुआ, तो तो एक मान दिया, नहीं वेग ऐसा नहीं होता है ना, जब एक, एक, एक कर्म के उत्पन्न करता है मतलब एक कर्म से एक ही वेग उत्पन्न होता है मतलब एक कर्म जो है एक वेग को उत्पन्न करता है एक करम, एक कर्म एक वेग को उत्पन्न करता है और अनेक कर्म अनेक वेगों को उत्पन्न करता है अनेक कर्म मिलकर के एक वेग उत्पन्न नहीं करता है ये सिद्धांत है ये जो इसमें जो संयोग है एक संयोग है या अनेक संयोग है एक ही संयोग मानते हैं ना इसको के संयोग तो संयोग एक ही माना जाता है ना तो ऐसे यहां अनेक कर्म हुए तब जाकर के एक संयोग गुण उत्पन्न हो गए ना अनेक कर्म हुए तभी एक संयोग गुण उत्पन्न हुआ यहां पर जिसे एक पट माना जाता है पट द्रव्य का ये एक संयोग ही असमय कारण है यहां पर तो ऐसे विभाग में भी अनेक कर्म होते हैं अनेक कर्म मिलकर के विभाग उत्पन्न करते हैं अनेक कर्म मिलकर के संयोग उत्पन्न करते हैं तो अनेक कर्मों से एक संयोग गुण उत्पन्न होता है अनेक कर्मों से एक विभाग गुण उत्पन्न होता है पर ऐसे अनेक कर्मों से एक वेग उत्पन्न होता ऐसा नहीं अनेक कर्मों से जितने कर्म होंगे उतने वेग उत्पन्न होंगे ऐसा है हाँ जीतुष्टन कर्म परंतु हाँ जी थी थी। हाँ जी तो हाँ। तो दिगाद, हाँ। वेग जो, हाँ जो है मतलब कर्म जो है कर्म एक वेग को उत्पन्न करता है एक कर्म से एक वेग उत्पन्न होता है कर्म भी एक द्रव्य में रहता है ना कर्म भी एक द्रव्य निष्ठ है तो वेग भी एक द्रव्य निष्ठ है तो जिसमें वेग हो रहा है वो एक कर्म ही उत्पन्न करेगा उसको ठीक है वो नहीं मिलता कोई बात नहीं है वो वो दूसरे ढंग से कहना चाह रहे हैं वो वो उनका भी अभिप्राय है कि जो कर्म है वो एक द्रव्यनिष्ठ होता है ठीक है वो एक द्रव्यनिष्ठ कर्म जो है एक वेग को उत्पन्न करता है दूसरे द्रव्यनिष्ठ कर्म जो है वो दूसरे वेग को उत्पन्न करता है ये इनका अभिप्राय भी, भी ये है वो यही इसी बात कहना चाहते एक द्रव्य में एक द्रव्य में अनेक कर्म नहीं हाँ उसको ऐसा नहीं कहेंगे एक द्रव्य में अनेक द्रव्य हो सकते का मतलब वो एक समय में ही माना जाएगा वो नहीं होता यानी बारी बारी से तो होंगे एक द्रव्य में अनेक कर्म हो सकते हैं इस कहने का अभिप्राय क्या है अभी इसको कहने की कोई आवश्यकता नहीं है ना क्योंकि अलग अलग समयों में अलग अलग प्रकार के कर्म होंगे एक द्रव्य में अनेक द्रव्य हो सकते ये फिर नहीं कह सकते एक द्रव्य में एक ही कर्म होता है यही कहेंगे ठीक है हाँ जी हाँ विचार कर लीजिएगा तो यहाँ पर चकाराद जो है इसको चकारास वेग को अंडरलाइन करके इसको विचारनी में रख लीजिएगा आप हाँ जी आपने बहुत सारे हाँ जी हाँ जी हाँ होता है एक से पर वो एक संयोग से मतलब एक कर्म का प्रश्न ही नहीं है ना अनेक कर्म की प्रश्न है एक एक कर्म से तो होता ही है आप स्थिर है और एक द्रव्य में कर्म हुआ है और वो आपके साथ संयुक्त हो गया इसमें कोई आपत्ति नहीं इसको कहना नहीं चाह रहे यहाँ पर यहाँ ये कहना चाह रहे जैसे अनेक द्रव्य मिलकर के उत्पन्न करते हैं अनेक गुण मिलकर के उत्पन्न करते हैं प्रसंग क्या है अनेकों का चल रहा है तो ऐसे ही अनेक कर्म मिलकर के संयोग को भी उत्पन्न करते हैं विवाह को भी उत्पन्न करते हैं यह प्रसंग है सूत्रकार सूत्रकारर्थ है, है। लिख लिए सूत्र अर्थ लिख लीजिएगा अनेक कर्मों का अनेक कर्मों का अनेक कर्मों का एक संयोग एक विभाग कार्य होते हैं या अनेक कर्मों का संयोग विभाग सामान्य कार्य होते हैं ऐसा भी लिख सकते हैं अनेक कर्मों का संयोग विभाग सामान्य कार्य होते हैं सूत्र तो जैसा संयोग विभागाश्च हाँ जी बहुत विभाग संयोग विभागाश्च हाँ तो कोई बात नहीं संयोग नहीं एक संयोग नहीं कह के अनेक कर्मों का सामान्य कार्य संयोग विभाग होते हैं ऐसे अनेक कर्मों का सामान्य कार्य संयोग और विभाग होते हैं हाँ बहुत भी होंगे एक भी होंगे जहा भी कर्म होगा वहाँ वेग उत्पन्न होगा तो फिर वहाँ पर फिर हमको फिर हमको वो वाला सिद्धांत तो पड़ेगा। क्या कि जब कोई तो हमने पत्थर फेंका जी तो पत्थर वहाँ से वहाँ तक जो गया तो उसमें वेग आया, उस क्रिया से उसमें वेग आया और वेग से उसमें हर क्षण उसमें कर्म उत्पन्न हुआ नष्ट हुआ कर्म उत्पन्न हुआ जब कर्म उत्पन्न हो रहा है तो फिर वहाँ पर यह भी मानना पड़ेगा कि की हाँ तो तो तो आपको मानना पड़ेगा क्योंकि आपने कटवाया है तो आपको ये बात माननी पड़ेगी आपके मन से आपको मैंने सकारात्म से ये दो चीज कटवाई है और आपका जो सिद्धांत है की हर कर्म से वे उत्पन्न होता ही है तो ये सिद्धांत है वहाँ पर कहां पर लागू करना है मैंने जो कटवाया है इस अर्थ में कटवाया कि अनेक कर्म कर्म मिलकर के एक एक एक वेग वेग करते इसको कटवा रहा करता है तो उसको तो मैं मान ही रहा हूँ ना यहाँ तो उस अर्थ में, में नहीं है ना यह तो प्रसंग अनेक कर्मों का चल रहा है क्योंकि अनेक गुणों का अनेक द्रव्यों का फिर उसके बाद अनेक कर्मों का कर्म कर्म नाम संयोग विभाग वेगाश्चय नहीं हो सकता अगर वेगाश्चक वेग को पढ़ना था तो ये पढ़ते स्वयं सूत्रकार जब संयोग विभाग को पढ़ रहे तो वेग को पढ़ने में क्या दिक्कत है लेकिन वो इसलिए नहीं पढ़े जानबूझ करके नहीं उसका कारण है नहीं उसका नहीं उसका कारण दे रहा हूं ना मैं अगर कारण ना होता तब तो बात है अगर चकार से भी लेना होता वो वो ले नहीं सकते क्योंकि अनेक कर्म मिलकर के एक वेग को उत्पन्न तो करते ही नहीं इसलिए वेग को नहीं ग्रहण कर सकते ये इसका कथन है और कहीं सिद्ध होता है तो मैं मान लूंगा लेकिन अब तक तो मेरे को यह नहीं लगता है कि अनेक कर्म मिलकर के एक वेग को उत्पन्न करते ठीक है ठीके? हाँ देख लीजिएगा चलें, परंतु द्रव्यम कर्मवा कर्मना कर्म न सामान्य न बहुती कहते हैं परंतु द्रव्यम कर्म कर्मना न सामान्य कार्यम ना बहुती कहते द्रव्य या कर्म दोनों में से कर्म का सामान्य कार्य नहीं हो सकता यानी का कर्म का कर्मकारी नहीं हो सकता कर्म का द्रव्य भी कार्य नहीं हो सकता दोनों ही नहीं हो सकते मतलब कर्म से कर्म उत्पन्न नहीं होता और कर्म से द्रव्य भी उत्पन्न नहीं होता यथ क्यों क्योंकि बोलिएगा कारण सामान्य द्रव्य कर्म नाम कर्म अकार सामान्य में तो कहते हैं कारण सामान्य प्रकरण कारणों का जो प्रकरण चल रहा है उस कारण सामान्य प्रकरण में द्रव्यस्य कर्म कर्मचारामान्य कारण न बहुत द्रव्य का और कर्म का कर्म समान कार्य नहीं होता है समान कारण नहीं होता है उक्तम यथा जैसा कि कहा है न ना द्रव्याम कर्मा न ना द्रव्यानाम कर्मा द्रव्यों का कर्म नहीं है द्रव्य द्रव्याम द्रव्या कर्म न और न कर्म न कर्म कर्म साध्यम विद्यते न कर्म से कर्म उत्पन्न होता है और न कर्म से द्रव्य उत्पन्न होते हैं ऐसा कारण सामान्य का मतलब है जहां कारणों का प्रसंग चल रहा है उस कारण प्रकरण में द्रव्य का और कर्म का कर्म सामान्य कारण नहीं बनता है ये है ये बताया गया है कोई भी कारण नहीं बनता है कोई भी का मतलब है यहां पर कर्म से द्रव्य उत्पन्न नहीं होता है सीधा सीधा कर्म से द्रव्य उत्पन्न नहीं होता है ठीक है और ऐसे ही कर्म से कर्म उत्पन्न नहीं होता है ये कारण सामान्य प्रकरण में बताया गया है हाँ जी तो तो था था था। क्या जी वाला बनाने तो नहीं ये तो यही उद्देश्य तो यही है ना ये तो प्रकरण चल रहा है कि जैसे इनसे ये बनते इनसे ये बनते हैं तो क्या द्रव्य से द्रव्य कर्म से कर्म बनता है क्या तो उसको उपसंहार कर रहे हैं कि नहीं बनते हैं नहीं मतलब कर्म से द्रव्य द्र, कर्म से द्रव्य उत्पन्न नहीं होता है और कर्म से कर्म उत्पन्न नहीं होता यह प्रसंग वश उपसंहार कर रहे हैं जैसे निगमन करते हैं ना उसी तरह ये एक प्रकार से कारण प्रक्रिया को समाप्त कर रहे हैं और अंत में बता रहे हैं जैसे उनसे उनसे बनते हैं ऐसे कर्म से नहीं बनते हैं यह बात है नहीं वो, वो दूसरे ढंग से चलेगा वो दूसरे ढंग से चलेगा आज सूत्रार्थ लिख लीजिएगा कारण प्रसंग में या कारण के प्रसंग में कारणों के प्रसंग में ऐसा भी कर सकते हैं कारणों के प्रसंग में द्रव्य और कर्मों का द्रव्य और कर्मों का द्रव्य और कर्मों का कर्म कारण नहीं होता है यहाँ आप स्पष्टीकरण भी लिख सकते हैं कारण के कारणों के प्रसंग में द्रव्य और कर्मों का तो द्रव्य और कर्मों का मतलब है कार्य द्रव्य और कार्य कर्म कार्य कर्म तो होता ही नहीं इसलिए यहां नहीं लिख सकते बस यही लिखिएगा द्रव्य और कर्मों का कर्म कारण नहीं होता है ऐसा ठीक है हाँ आगे चलते हैं ना प्रथमाध्याय द्वितीय अन्न पहले अध्याय में दूसरा अन्य है किसका पूरा भाष्य नहीं हुआ या कोई पंक्ति नहीं हो पाई नहीं आप बताइए ना कोई पंक्ति नहीं हुआ तो उसको दोबारा अंतिम पंक्ति छूट गई है क्या ठीक है आ, उक्तम उत्तम यथा जैसा कि कहा न द्रव्याण कर्मा हां द्रव्यों का कर्म नहीं है यानी कर्म द्रव्यों का नहीं है अर्थात कर्म से द्रव्य उत्पन्न नहीं होते हैं फिर कहा ना कर्म कर्म साध्यं विद्यते कर्म कर्म को उत्पन्न करता नहीं है फिर कहा गुण वैधर्म्याम कर्म नाम कर्म न ना, गुणवैधर्म्याण वैधर्म्याभ्याम गुण न ना कर्म नाम कर्म ऐसा भ्याम होना चाहिए ना यहाँ पर गुण वैधर्म्याभ्याम हाँ जी अच्छा धर्म्यात गु, वैधर्म्या ऐसा है तो आ, कर्मों में आ, कर्मों का कर्म नहीं होता है गुण धर्म्य होने से यानी स्वभाव वैधर्म्य होने से तो इन सब सूत्रों में स्पष्ट किया है कि कर्म से कर्म उत्पन्न नहीं होता है और कर्म से द्रव्य भी उत्पन्न नहीं होता है इसलिए ये समझना चाहिए कि भूमिका में जो कहा है द्रव्य और कर्म यह कर्मों का सामान्य कार्य नहीं होता है ठीक है जी स्पष्ट हो गया पूर्वानिक अंतिमे भागे कारण सामान्यम कार्य सामान्यम च प्रदर्शितम पहले आन्निक के अंतिम विभाग में कारण सामान्य को और कार्य सामान्य को दिखाया गया तदैत वह यह जो दोनों प्रकार का सामान्य है कार्यकारण यो हो, संबंध अंतरे न दोनों प्रकार का जो समवाय है सामान्य है ये कारण और कार्य या कार्य कारण इन दोनों के संबंध के बिना नहीं हो सकता है स एषा कार्यकार स कार्यकारण संबंध अत्र प्रथम दर्शेती आचार्य उस इस कार्यकारण संबंध को सबसे पहले सूत्रकार दिखाते हैं क्या संबंध है इनका कार्य का और कारण का हाँ जी हाँ जी कनाज आचार्य ही दिखा रहे हैं कि कार्यकारण संबंध किस तरह का होता है बोलिए कारण अभाव कार्य अभा बहुत बोला जाता है इस सूत्र को मतलब कारण के ना होने पर कार्य नहीं होता है और कारण के होने पर कार्य होता है ये जो बहुत बोला जाता है एक व्यापक सिद्धांत है ये हा तो सर्वतंत्र के रूप में ले सकते क्योंकि कारण के ना होने पर कार्य होता ही नहीं कारण के होने पर ही कार्य होता है ये सर्वतंत्र सिद्धांत है कहते हैं सर्वविध से कारणस्य सभी प्रकार के कारणों को ले लीजिएगा सर्व विधस्य कारणस्य समवायी असमवायी निमित्ताख्य अभाव अविद्यमान न तो सभी प्रकार के कारण और सभी प्रकार के कौन कारण हो सकते तीन कारण समवायी असमवायी और निमित्त इन तीनों प्रकार के कारणों के अविद्यमान न होने से कार्यस्य अभावः अभाव कार्य का अभाव होता है अर्थात कार्यम न निष्पद्यते कार्य उत्पन्न नहीं होता है अर्थात कार्य कार्यभाव कार्य निष्पत्ति कार्य का होना या कार्य का उत्पन्न होना कारण कारणभावती कारणों के होने से होता है न अन्यथा इति स्थिरनियम अन्यथा अन्य नहीं हो सकता यह स्थिरनियम है अर्थात व्यापक निम है एवं इसी प्रकार से दुखा भाव अपवर्ग कैसा अपवर्ग है दुख अभाव वाला अपवर्ग है। अपवर्ग में दुख का अभाव रहता है मोक्ष में दुख का अभाव रहता है तो दुखा भाव अपवर्गो भवतु दुख अभाव वाला अपवर्ग होना चाहिए तत्कार उस दुख अभाव का जो कारण है जन्मनो अविवेक जन्म को उत्पन्न करने वाला जो अविवेक है उस अविवेक का अर्थात मित्या ज्ञान से ज्ञान का अभावात अभाव होने से अपवर्ग होता है ऐसा उत्प्रेक्षम ऐसा समझना चाहिए अपवर्ग हुआ है तो समझ लेना कि मित्या की मित्याज्ञान के अटने से अपवर्ग हुआ है हा जी जी कार्य कारण भावात कार्य भावा। भावात, भावा। मतलब यही है कारण के ना होने पर कार्य नहीं होता है इसका उल्टा, उल्टा होगा इसका, हो इसका उल्टा है कारण होने पर कार्य हो ये रहेगा। नहीं ये इसलिए ठीक नहीं रहेगा क्योंकि कारणों के होते हुए भी कार्य नहीं रहता है पर कार्य के ना होने पर कारण नहीं रहता ये तो सिद्ध होता है कार्य नहीं है इसका मतलब कारण नहीं है पर नहीं इसको कार्य नहीं नहीं है तो कारण है ऐसा नहीं कहा जाता हाँ मतलब कारण के ना होने पर कार्य नहीं होता मतलब यदि कारण नहीं है तो कोई कार्य नहीं रहेगा लेकिन कारण के होने पर कार्य ना हो यह कोई जरूरी नहीं है कारण होते हुए भी कार्य नहीं होता मतलब कारण अगर नहीं है कहीं पर भी तो कार्य भी नहीं होगा नहीं पहले ये समझ लीजिए कारण के ना होने पर कार्य नहीं होता है यह स्थिर सिद्धांत है दूसरा यह है कि अगर कार्य नहीं है तो यह जरूरी नहीं है कारण नहीं है यह कहा जाए अगर कार्य नहीं है तो इसका यह मतलब नहीं है कि कारण नहीं है इसलिए कार्य नहीं है कारण के होते हुए भी कार्य नहीं हो सकता है ये कहना चाह रहे स्पष्ट हो गए जी पकड़ में आ रहा है आपको बोलिए कुछ हाँ आपके आपको देख रहा हूं मैं हाँ। समझ में आया आपको अगर मान लीजिएगा कार्य नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि कारण नहीं है कार्य ना होते हुए भी कारण रह सकता है आगे जाकर के उत्पन्न होगा कोई जरूरी नहीं है कि अभी वो कभी भी उत्पन्न हो सकता कारण तो अपने स्वरूप में कभी भी रह सकता है वो आगे चलकर के कभी भी कार्य को उत्पन्न करेगा इसलिए कार्य को ना देख करके कारण नहीं है ऐसा हम अनुमान नहीं कर सकते ठीक है हा जी परंतु सूत्रार्थ हो गए ना ये सरल ये लिखना है सूत्रार्थ हाँ लिखिएगा सूत्रार्थ बनेगा कारण के ना होने से कारण के ना होने से कार्य का अभाव होता है या कारण के ना होने से कार्य भी नहीं होता है ऐसा भी कह सकते हैं कारण के ना होने से कार्य नहीं होता है चलें परंतु बोलिए न तो कार्य अभाव कारण अभाव अब कहते हैं ऐसा नहीं होता है कार्य के ना होने पर कारण का अभाव नहीं होता है सूत्रार्थ लिख लीजिएगा अभी हाँ जी हाँ जी ऐसा नहीं होता है कि ऐसा नहीं होता है कि कार्य के ना होने से कार्य के ना होने से कारण का अभाव नहीं होता है कारण के ना, का का। ना, ना होने से पहले सुनिएगा ना कार्य के ना होने से कारण का अभाव नहीं होता है उल्टा, उल्टा क्यों लग रहा है हाँ जी तीन ना लगा दिए नहीं तीन नहीं लगाई है ना कार, कारी के ना होने से कारण का अभाव नहीं होता है अच्छा वो ऐसा नहीं होता उसको बाद में लगा लीजिएगा हाँ हाँ ये एक कर लीजिए कारी के ना होने से कारण का ना होना नहीं होता है ठीक है बाद में भी लगा क्यों बाद में तो लगा सकते हो ना कार को न कार्य को नहीं नहीं नहीं कार्य के ना होने से कारण का अभाव नहीं होता है बस इतना ही ठीक है ठीक है ठीक है कार्य के ना होने से कारण का अभाव नहीं होता है ये न खलु कार्य से अभाव अनुत्पादात कार्य के अभाव से अर्थात अविद्यमान से अथवा यू भी कहिए कार्य के उत्पन्न ना होने से अनुपद अनुत्पध्य, अनुत्पद्यमान कारण अभाव कारण का अभाव कारण का विद्यमान नहीं होता है अर्थात कारण वहां रह सकता है कार्य के न होने पर कारण का अभाव नहीं होता है हाजी ये कहते हैं कार्यस्य अभावात अभाव कार्य के अभाव से उसी कोला अविद्यमान कार्य के ना होने से उसी को खोला है अनुत्पादात कार्य के उत्पन्न ना होने से कारणस्य से अभाव कारण का अभाव कारण का विद्यमानत्व ना भवती नहीं होता है ठीक है हाँ जी अविद्यमानत्व नहीं होता है हम हाँ लोग शब्दों में मत उलझिएगा हाँ कारण कार्य के ना होने पर कारण का ना होना होता नहीं है अर्थात कारण का होना होता है ऐसा ठीक है कार्य मंत्रेना भी कारणम स्वरूप अवतिष्ठते ही इसी को स्पष्ट कर रहे हैं कार्य मंत्रेना कार्य के बिना भी कारणम कारण स्वरूपे अवतिष्ठते ही अपने स्वरूप में रहता ही है कार्य भले ना हो लेकिन कारण अपने रूप में तो रह सकता है बीजम कारणम बीज जो है कारण होता है यथा अंकुरात पूर्वम स्वरूप अवतिष्ठते अंकुर उत्पत्ति होने से पहले कारण रूप में तो रहता ही है जब तक रखोगे तब तक उसको कारण ही कहेंगे और किसान लोग तो स्पेशल उनको अलग रखते ही है जैसे धान हुआ उसमें से कुछ धान निकाल के रखते ये क्या है भाई ये कारण है।, है ना ये तो बीज है इसको बीज के रूप में रख लेते हैं आ? ऐसे ही जो भी उत्पादन होता है उनका तो उस उत्पादन में आ, कुछ निकाल करके रखते थे पहले ऐसा होता था और आज ऐसा नहीं होता है आज तो स्पेशल बीज के लिए अलग से पैदा करते अलग से ये तो पैसा कमाने के लिए किसानों के ऊपर अधिक भार देने के लिए किसानों को और आ, क्या कहते हैं आ, और गरीब करने के लिए एक नया आ, सिस्टम चलाया है कि पहले आसानी से यही होता था धान पैदा होता था उसमें से कुछ निकाल के रखते थे आगे उससे पैदा होता ही था अब इन्होंने क्या किया है कि बीज अलग से पैदा करने लगे उसको पैसे देकर खरीदना पड़ता बहुत पैसा लगता है उसका और आप जो बोते अब जिस बीज को खरीद करके आपने बोया फिर उसको बीज के रूप में आप नहीं रख सकते उन्होंने पैदा इस तरह का किया है एक बार में यूज हो गई यूज एंड थ्रो वो सिस्टम इन्होंने बना रखा है वो गलत हो गया खा ले बस खाने में काम आएगा बोने में काम नहीं आएगा वो ऐसा बना दिया इन्होंने ये किसानों के लिए हानि है किसानों के लिए भी आनी है जमीन की भी आनी है स्वास्थ्य के लिए भी हानि है हानिया ही आनी है उनमें हाँ जी कार्यम खलु कारणम नातिक्रामति कारी जो है कारण का अतिक्रमण नहीं करता है किंतु कार्यम अतिक्रम्य कार्यम अनुत्पाद्य अपि कारणम अवतिष्टते परंतु कार्य का अतिक्रमण करके कारिक उत्पन्न ना करके भी कारण कारण के रूप में रह सकता है कदाचित कार्य अभाव कारण अभावो न मंतव्य कभी कभी कार्य के ना होने पर कारण भी नहीं है ऐसा नहीं मानना चाहिए कार्यम तो समय प्राप्य उत्पत्स्यते ही कारणा कार्य तो समय पाकर के कभी न कभी उत्पन्न हो गई एवं कदाचित सामयिक दुख अभावे एवं इसी प्रकार से कदाचित कभी कभी सामयिक दुख अभावात सामान्य रूप से किसी व्यक्ति के जीवन में दुख का अभाव देख लेने पर दुख का कारण से अस्थितभाव न मंतव्य उस व्यक्ति में दुख का कारण जो अविद्या अज्ञान है वो सदा वो है नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं मानना चाहिए नहीं कृतार्थता सा उसकी कोई कृतार्थता नहीं है कुछ समय के लिए वो दुख रहते है वो ठीक है ना कोई कोई कभी व्यक्ति बहुत खुश दिखता है उसके पास दुख नहीं है इसका मतलब ये नहीं समझना उसके दुख का कारण उसके पास नहीं है दुख का कारण है उसके पास में बस वो सामयिक है कुछ समय के लिए वो ऐसा सुखी हो रहा है लेकिन उसके दुख का कारण उसके पास विद्यमान है बोलते हैं ना भाषा में बेटा खुश होते रहे ना होते रहे ना पता लगेगा ऐसे बोलते नहीं भाषा में बेटा खुश हो रहा है होते रहे ना पता लग जाएगा थोड़ी देर रुक जाओ पता लग जाएगा बोलते बोलते ही है ना ऐसी बात को हाँ आ, दाल आटे का पता लगेगा नानी याद आएगा जो भी कुछ बोलते रहते <laughs> कुछ ना कुछ तो बोलते ही है ना हाँ अब हो, हो जाए ना जितना कुछ हो रहे ना होते रहे न, पता लगेगा अब बाद में पता लगेगा अब जितना कुछ हो रहे हो ना होते रहना इसका मतलब यही है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ सामयिक सुखी हो रहा है यानी कुछ समय के लिए दुख उसके पास नहीं है इससे यह मत समझना कि उसके पास में दुख का कारण नहीं है दुःख कारण अवश्य है नहीं तो उस, उसका तो कृतार्थता है इतने मात्र से वो कृतार्थ नहीं होता कृतकृत्य नहीं हो सकता कृतकृत्य के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है नितान दुख अभावार्थता नितान्त दुख का जब अभाव होता है तभी कृतार्थता होती है सातु नितान्त कारण अभावे न अन्य वो कहते हैं सातु वो जो कृतार्थता है नितान्त कारण के अभाव होने पर ही होता है उसके बिना नहीं हां मतलब अविद्या आपके पास में रही है बिल्कुल नहीं रही रही ही नहीं तब आप ये कह सकते मैं कृतार्थ हो गया पर अविद्या तो है तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को अब कभी दुख नहीं मिलेगा ठीक है इसलिए जो भी लोग सुखी होते हैं उसके बाद नेक्स्ट उनका तो दुख आना ही है वो बड़ी दुख, दुख में जाएंगे खुश होते रहे ना बेटा कितना खुश हो रहे उसके बाद देखना दुख भोगना पड़ेगा इसलिए बोला जाता है ऐसा यानी सुख के बाद दुख आएगा ही आएगा तो ठीक है तो फिर मत ना वहां फिर जाने की क्यों बात करते हो आप कोई नहीं कह सकता ऐसा हाँ ये तो आ, बतखानी करने वाला कह सकता है बच कहिए या कुछ भी कहिए मतलब कोई अज्ञानी ऐसा कह सकता है और कहने वाले ऐसे कहते हैं ना तो फिर वो उसके विरुद्ध नहीं विरुद्ध रहना चाहिए मतलब ठीक है अब भूख लगेगी है ना रात को अब अब क्यों खाते हो फिर भी वो खाता है ना उसको मतलब रात मतलब शाम को भूख तो लगनी लगनी है जब शाम को लगनी है तो आप क्यों फिर खाओ मत मतलब खाओ ना लेकिन फिर भी खाता है इसका मतलब है चाहे वो जितने देर के लिए है पर उस दुख को उतने देर के लिए दूर तो करना चाहता है जब सामान्य देर के लिए दुख को दूर कर सकता है तो बहुत देर के लिए दुख को दूर करना क्यों नहीं चाहेगा हर व्यक्ति तो यह केवल आपका कथन मात्र है हर व्यक्ति ये चाहेगा मतलब छोटा सुख और बड़ा सुख छोटे सुख के लिए आदमी पता नहीं क्या क्या पापड़ पहलता है और बड़े सुख मिलने वाला हो तो उसके लिए तो तैयार ही रहेगा वो पहले से इसलिए ये नहीं कह सकते सूत्रार्थ हो गया ना सूत्रार्थ तो बस इतना ही रखते हैं हाँ जी हा इतना ही बहुत है इकतीस सूत्र थे और इसमें कितने हैं सत्रह है ठीक है।, है तो परीक्षा की तैयारी शुरू कर लो आप तैयारी कर रहे हैं ना परीक्षा की दृष्टि से जी अच्छा चलो ओंकार ओ को प्रणाम